महाभारत आदि पर्व आदिपर्व दिवचाशतमोध्याय सर्प सत्र का आरंभ और उसमें सर्पों का विनाश शोत्रवाच ततः कर्म प्रवृते सर्प सत्धानत पर्यक्राम स्वे कर्मणिराज का उग्र श्रवाजी कहते हैं सोनक सर्प यज्ञ की विधि से कार्य प्रारंभ हुआ सब याजक यादिपूर्वक अपने अपने कर्म में संलग्न हो गए। वासां से धूम मंत्र जात वे दस सबके आखे धुएं से लाल हो रही थी वे सभी ऋतविज काले वस्त्र पहनकर मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में होम करने लगे कंपयंत सर्वेशा उर्गा मनांस सर्पाणाम जहुस्तत्र सर्वान अग्नि मुखे तदा वे समस्त सर्पों के हृदय में कपकपि पैदा करते हुए उनके नाम ले लेकर उन सब का वहां आग के मुख में होम करने लगे ततः सर्पा सामपे तो प्रदीप्ते हव्यवाह विचेष मना कृपण आहवयत परस्परम तत्पश्चात सर्पगण तड़फड़ाते और दीन स्वर में एक दूसरे को पुकारते हुए प्रज्वलित अग्नि में टपाटप गिरने लगे विस्फुन सुसत वेष्ट परस्पर वे उछलते लंबी सांसें लेते पूछ और फनों से एक दूसरे को लपटते हुए धरकती आग के भीतर अधिकाधिक संख्या में गिरने लगे श्वेता कृष्णाश्च नीला नंदन तो विविधानदान प्रेतुर्देवते सफेद काले नीले बूढ़े और बच्चे सभी प्रकार के सर्प विविध प्रकार से चितकार करते हुए जलती आग में विवश क्रोश योजन मात्राही गोकर्ण से प्रमाणत पतंत वेगे नन्हां वरः कोई एक कोश लंबे थे तो कोई चार कोश और किन्ही की लंबाई तो केवल गाय के कान के बराबर थी अग्निहोत्रियों में श्रेष्ठ शौनक वे छोटे बड़े सभी सर्प बड़े वेग से आग की ज्वाला में निरंतर आहुति बन रहे थे एवं शत सहस्त्रारे प्रवतान चवसा रे विनष्टा रे पन्नगाम तो इस प्रकार लाखों करोड़ों तथा अरबों सर्प वहाँ विवश होकर नष्ट हो गए दुर्गाय त्राणे हस्त हस्तायुवा परे मातंगा महाकाया महाबला कुछ सर्पों की आकृति घोड़ों के समान थी और कुछ के हाथी के सूढ़ के सदृश कितने ही विशाल का नाग नागमतवाले गजराजों को मात कर रहे थे उच्चावचाश्च बहो नाना वर्णा बनाहरा परे घ दंड शूका महाबलापेतु रगनावृगा मातृवाद पीड़िता भयंकर विश्व वाले छोटे बड़े अनेक रंग के बहुसंख्यक सर्प जो देखने में भयानक परिक के समान मोटे अकारण ही डंश लेने वाले और अत्यंत शक्तिशाली थे अपनी माता के साप से पीड़ित होकर स्वयं ही आग में पड़ रहे थे इति श्री महाभारती आदि परवणि आस्तिक परवणि सर्प शत्रोपक्रमे दिविपंचाशतमोध्या